गीता तत्व चिंतन पुनर्जन्म की मीमांसा एक डार्विन का क्रम विकासवाद काल्पनिक प्रश्नोत्तर पुनर्जन्म का सिद्धांत इस धारणा से प्रेरित होता है कि जीवन प्रवाह का एक विशिष्ट लक्ष्य है और उस लक्ष्य को पाने के लिए ही जीवों को इस जीवन क्रम में से जाना पड़ता है अन्य धर्म जीवन के लक्ष्य के संबंध में जिस धारणा का पोषण करते हैं वह मनुष्य की बुद्धिवृत्ति को संतोष नहीं दे सकती एकमात्र हिंदू धर्म ही मानव जीवन के प्रयोजन की बुद्धि सम्मत व्याख्या प्रस्तुत करता है और कहता है कि जीवन क्रम का एक निर्दिष्ट लक्ष्य है पहले विज्ञान भी भौतिकवादियों के समान इस जीवन को आकस्मिक मानता था उसके पीछे किसी लक्ष्य या उद्देश्य को देख नहीं पाता था पर आज वह किसी भी घटना को आकस्मिक नहीं कहता यदि कोई बात आकस्मिक दिखाई देती है तो केवल इसलिए कि हम उसके पीछे छिपे नियम को जानने में असमर्थ हैं आज विज्ञान के कोष में आकस्मिकता का मात्र इतना ही अर्थ है इसी प्रकार आज का विज्ञान जीवन को निरुद्देश्य नहीं मानता जब चार्ल्स डार्विन ने क्रम विकास के सिद्धांत को की घोषणा की थी तब जीव विज्ञान के क्षेत्र में हलचल मच गई थी उन्होंने अपने इस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन यानी क्रम विकास के सिद्धांत द्वारा जीवन के क्रम को समझाने का प्रयास किया उन्होंने इस जीवन प्रवाह का लक्ष्य सूक्ष्म अध्ययन किया और इसमें एक क्रम देखा उन्होंने घोषणा की कि विश्व में जितनी जोनिया स्पेसिस दिखाई देती है वे सब की सब एक क्रम से बंधी हैं और इस क्रम को उन्होंने विकास का क्रम प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन कहकर पुकारा अत्यंत स्थूल तौर पर यदि उनके इस क्रम विकास के सिद्धांत की चर्चा करें तो वह कुछ ऐसा होगा पहला जीवन प्रवाह का प्रारंभ अमीबा जीवाणु कोश से होता है दूसरा यह जीवन प्रवाह विभिन्न योनियों का विकास करता हुआ मनुष्य योनि तक आता है तीसरा जीवन प्रवाह के एक योनी से दूसरी योनी में जाने को दो कारण प्रतीत होते हैं एक तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बलिष्ठ अतिजीविता अर्थात जो सबसे योग्य हो वह बचे और दूसरा नेचुरल सिलेक्शन प्राकृतिक निर्वाचन या सेक्सुअल सिलेक्शन, यौन निर्वाचन हम यहाँ पर एब्रेशन नियम नियम भंग का उल्लेख छोड़ दें तब भी कई प्रश्न खड़े होते हैं कल्पना करें कि हम विकासवादी से ये प्रश्न पूछ रहे हैं और वे हमें इनका उत्तर दे रहे हैं प्रश्न विकासवादी जी आपने कहा कि जीवन प्रवाह विभिन्न योनियों का विकास करता हुआ मनुष्य योनि तक आता है तो क्या वह वहीं रुक जाता है अथवा उससे भी आगे जाता है विकासवादी इसका कोई स्पष्ट इस उत्तर मेरे पास नहीं है प्रश्न अच्छा क्या आप इस जीवन प्रवाह का कोई लक्ष्य मानते हैं जिसकी प्राप्ति के लिए सारा विकास क्रम कार्य कर रहा हो विकासवादी ऐसा तो नहीं प्रतीत होता प्रश्न चेतना कॉन्शियसनेस के संबंध में आपकी क्या धारणा है विकासवादी विकास के क्रम में कहीं पर कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब अचानक चेतना उत्पन्न हो जाती हैं वह आकस्मिक है प्रश्न क्या आप मनुष्य के पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं विकासवादी नहीं प्रश्न जो महामानव दिखाई देते हैं जैसे बुद्ध ईसा आदि वे तो सामान्य मनुष्यों के बहुत ऊपर उठे दिखाई देते हैं क्या आपको अपने सिद्धांत के दृष्टि से इस अंतर का कोई कारण दिखाई देता है विकासवादी नहीं प्रश्न मनुष्य मनुष्य में जो भेद और विषमता दिखाई देती है उसे आप कैसे समझाएंगे विकासवादी इसका भी कोई स्पष्ट और समाधान उत्तर मेरे पास नहीं है प्रश्न यदि आप ऐसा मानते हैं कि सभी योनिया विकास क्रम से बंधी हुई हैं तो फिर मनुष्य भी विकास के नियमों और सिद्धांतों से बंधा होगा इसका तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य प्रकृति के द्वारा बद्ध है और अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता विकासवादी हाँ सभी योनिया विकास क्रम के हाथों यंत्र के समान है प्रकृति के हाथों कठपुतली जैसे हैं मनुष्य इसका अपवाद नहीं है प्रश्न अच्छा जैसे आप क्रम विकास की बात स्वीकार करते हैं वैसे ही क्या आप क्रम संकोच के सिद्धांत को भी मान्यता देते हैं विकासवादी नहीं प्रश्न एक अंतिम प्रश्न और अमीबा से मनुष्य तक आप कितनी जोनिया स्पेसिस मानते हैं विकासवादी यह मानने का सवाल नहीं यह तो खोज का सवाल है अभी तो मैं खोज में लगा ही हूँ आप यह प्रश्न मेरे बाद में आने वाले जीव शास्त्रियों से कीजिए वे अधिक सही उत्तर दे सकेंगे पर आज का यह बीसवीं शताब्दी का विज्ञान भी इनमें से बहुतेरे प्रश्नों का समाधान कारक उत्तर नहीं दे पाता फिर अभी अभी डार्विन की दृष्टि से जो उत्तर दिए गए हैं उनमें से अधिकांश विज्ञान की तर्क तर्कणाओं की दृष्टि से गलत है जैसा कि हम अभी देखेंगे किंतु कर्मवाद और पुनर्जन्मवाद ऐसे दो सशक्त हिंदू सिद्धांत हैं जो उपर्युक्त सभी प्रश्नों का समाधान कारक उत्तर प्रदान करते हैं भले ही विज्ञान की प्रयोगशाला में इन दोनों सिद्धांतों पर प्रयोग नहीं हुआ है तथा पुनर्जन्म की अनेक घटनाएं अतीत और भविष्य के सघन अंधकार में पर्जे में एक छेद अवश्य कर देती है इन दोनों सिद्धांतों को पुष्ट करने वाले तर्क अकाट्य है क्योंकि ये समस्त प्रश्न एक दूसरे से संबंधित हैं इसलिए इनको हम एक साथ ही चर्चा के लिए ले लेंगे